नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास मेहमानों को बुलाते हैं उनसे बातें करते हैं और उनके जीवन के कुछ ख़ास अनुभव सुनते हैं तो हम सभी को प्रेरणा मिलता है आज हम इंदूराव तुकाराम पाटिल हमारे साथ हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं और यहाँ पर धर्म सम्मेलन जो ज्ञान सरोवर में हुआ था चार दिन का कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड किया है और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है तो हमने कहा कि आप रेडियो पे हमारे साथ बैठकर कुछ अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें तो आज हमारे स्टूडियो में हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुवन के इस कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में नमस्कार मैं याद धार्मिक कॉन्फ्रेंस में आश्रम में आया था आश्रम में बहुत कुछ सीखना पड़ा दुनिया में हर जगह पे हम धार्मिक स्थलों पे या मठ पे गए लेकिन ऐसी जगह कहाँ पे भी नहीं मिली या जो है तो यहाँ का अनुभव अलग है या तो लोग बोलते ही स्वर्ग अलग है लेकिन यह धरती पर बाबा जी ने स्वर्ग लाया है इस स्वर्ग में जो अनुभूति आती है मेरे को एक चार दिन के समय राजयोग शिक्षा में जो मेरे को जो लगा वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ सभी जगह देखा तो ऐसा नहीं अभी दुनिया में ऐसा है कि मानव लोग में या बच्चों लोगों में विद्यार्थियों में, में फर्स्टेशन आता है उसमें उसमें ये उसका मन अभी विचलित होता है मन को शांति नहीं मिलती मन को उसको वो घरे हो या बाहर हो तो हर एक जगह पे उनको लड़ना पड़ता है झगड़ना पड़ता है इसके लिए उसका मन विचलित होता है उसको झगड़ा करना पड़ता है और फिर वो क्या होता है कि वो फर्स्टेशन में आता है निगेटिव माइंड उसका बन जाता है निगेटिव माइंड से मानव की जो शक्ति है आंतरिक शक्ति वो उसको ये होती है कम पड़ती है और बाह्य साधनों में वो जो उसमें खुश करने के लिए बाह्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं उसी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है हर एक जगह मानो यहाँ अभी मोबाइल भी है अभी टीवी है देखते देखते अनेक या न्यूज़ देखा तो न्यूज़ जो दिखाते झगड़े की न्यूज़ होती है या कुछ तो फंसाने वाले की न्यूज़ होती है बलात्कारों की न्यूज़ होती है तो समाज में ऐसा अभी समाज बिगड़ रहा है लेकिन इसका कारण है कि भौतिक साधनों के अधीन हमारे या अभी विद्यार्थी हो या मनुष्यगण हो उसमें भौतिक साधनों के पीछे पड़ रहा है इसलिए उसका मानसिक संतुलन हो रहा है उसका जो मन मन की शांति चाहिए या मन उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए अगर आत्मविश्वास उसका बढ़ गया तो उसका कौन सी भी समस्या उसके सामने खड़ी हो तो, तो वो समस्या वो समस्या सुखद से वो समस्या को निपटा करेंगे तो याद शांति ही शांति है मन को या प्रेरित करता है आत्मचिंतन करने को ये होता है और परमेश्वर स्वर्ग जैसे लोगों की स्वर्ग में जाने की लोगों की व्याख्या होती है लेकिन यहाँ आया तो स्वर्ग ही लगा ऐसा है कि सभी धर्मों के लोग सभी जाति के लोग या जात नहीं पात नहीं और या कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब मजदूर मजूर करिए ऐसा कुछ भी नहीं या सब लोग जो आते हैं वो विद्यार्थी से आते हैं तो एक वातावरण तो देखा तो इस हवा में अबू पहाड़ के वातावरण में यह क्या हवा अच्छा है पानी अच्छा है या कि सुविधा भी अच्छा है लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं कि शिक्षा देने वाले जो स्वयं सेवी लोग हैं तो तो शिक्षा देने वाले लोग तो पी पढ़े हैं, ये बड़े बड़े लोग भी यहाँ ऐसा है कि इन्होंने ये सेवा को अर्पित किया है और वो सेवा का काम ही कर रहे हैं यहाँ की बहनों भाई, भाई भी है सेवा करने में कहीं भी ये वो कम नहीं पड़ती उनको ये परमेश्वर मान के लोगों की सेवा ही करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, या कि किसी को थकान नहीं लगती हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट लगती है और लोगों के वो सब सेवा करने वाले लोग हजतमुख से लोगों को सेवा कर रहे हैं या मेडिटेशन सवेरे जो करते हैं चार सवा चार बजे सवा चार से पाँच बजे तक मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन में जो कर हैं उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है यह हमारा परमाग्या है कि यहाँ ये पहले हम आना चाहिए था यहाँ के प्रकाश डाकुड़कर जी भाई या कोल्हापुर से हमारे जो उसका ये ओम शांति ब्रह्मा जी के केंद्र के रघुनाथ भाई और सुनंदा बहन जी ये हमें मौका मिल दिया है बार बार मैं कोलापुर के सेंटर में जाता हूँ अभी मेरे को लगा है कि ऐसा ये ऐसी शिक्षा कहीं भी देश में नहीं विदेशों में भी में नहीं मिलती कौन सा भी अवडम्बर नहीं है ये यहाँ किसी को कौन किसी को भला या छोटा नहीं मानता और इसी वजह से यह सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और आगे एक साथ मिलकर काम काम करते हैं और सहयोग देते हैं ऐसा सहयोग देने से यहाँ का काम कौन सा भी अपूरा नहीं रहता यहाँ का जो शिक्षा लेने के बाद हमें लगा है कि बार बार यहाँ आना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा अनुभूति कर रहे हैं जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जो धर्म सम्मेलन ज्ञान सरोवर में हुआ था उसको आपने अच्छी तरह से जाना समझा और जब सभी से आप मिले तो सबको देखकर आपको बहुत ही खुशी हुई और जो ज्ञान और राज्यों की पर सिखाया जाता है जिसके वजह से इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है ये चीज़ें आप चाहते हैं कि दुनिया में भी हो तो उनके जीवन में भी बदलाव हो सकता है और हर एक व्यक्ति यहाँ पर आकर जो है एक स्वर्ग का अनुभूति करता है जैसे आपको भी लगता है कि अगर दुनिया में कई स्वर्ग है तो यहाँ पर है आपने वो फील किया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं काफ़ी अच्छी बातें होगी और इंदूराव तुकाराम जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हम लोग कर रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताइए मेरे पिताजी गुजर गए हैं एक साल के दिन वो भी धार्मिक था वो ज़्यादा नहीं पढ़े थे पुरानी सातवीं कक्षा तक पढ़े थे लेकिन वो उर्धाक काल से गुजर गए हैं विट्ठल की और ज्योतिबा की वो सेवा करते थे पूजा करते थे घर में पहले से ही हमारे धार्मिक का अधिष्ठान है मैं भी ज्योतिभा का और ऐसा भक्त है लेकिन श्रद्धा नहीं लेकिन हम भी मानते हैं लेकिन यहाँ जो यह कौन सा ऐसा नहीं कि यहाँ मुस्लिम है क्रिश्चियन है और ये हिंदू है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है ये सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने की बातें यहाँ की जाती है और आत्मविश्वास बढ़ाने की और शक्ति बढ़ाने की यहाँ शिक्षा दी जाती है इसमें खुद को आदमी को परमात्मा के पास लेने के लिए आदमी को यहाँ शिक्षा दी जाती है हमारे घर में बोला वैसी माता भी हमारी थी वो भी धार्मिक थी वो भी नाइन्टी बरस की थी वो पिछले साल गुजर गई वो और मेरे घर में मेरी पत्नी और मैं और आ, मेरा एक बेटा है दो लड़की की शादी हुई है और एक लड़का है तो पुनः भी बी पढ़ता है बी मैकेनिकल का ऐसा हमारा ये परिवार है और हमें चाहते हैं अभी घर में कुछ तकनीक हो मिशे भी आने वाली थी हमारा सौभाग्य होगा अगर मेरे और मुझे और पत्नी को फिर यहाँ आने की संधि मिली और इसमें शरीक होने के लिए राजयोग में या और कौन सी यहाँ तो ज़रूर आऊँगा हम वहाँ केंद्र में जाएंगे खुद हमारा अभी मन ऐसा हुआ है कि यहाँ यहाँ का सब ब्रह्मांड देख के कि इस इसमें हम क्यों नहीं होंगे हम यहाँ देखा बहुत से लोग ऐसा है कि बहुत पड़े हैं बड़ा बहुत, बहुत संपत्ति है बहुत यह है उसके पास गाड़ी है पैसा है संपत्ति है धन सब कुछ है लेकिन वो सब छोड़कर या ये लोग आके या सेवा करते लोगों को उसमें समझ समझा रहे हैं कि आज के ऐसा बाहर जगत में उसमें से कुछ शांति नहीं मिलती शांति मिलने का मौका है तो शांति मिलने का ठिकाना है तो ब्रह्मा बाबा के पास जाना है इसलिए माउंट आबू में जाना और वहाँ की शिक्षा लेना यही सभी लोग बड़े बड़े लोगों ने हमने देखा यहाँ राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आए थे अन्ना हजारे भी आए थे और बड़े बडे व्यक्तियाँ चंद्रबाबू बाबू नायडू भी आए थे हर एक फोटो हमने वहाँ देखे हैं ऐसे बड़े बड़े लोग आके के यहाँ शिक्षा लिया है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी तीन तीन या चार बार आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपना समय बिताया है ऐसा है अब सवेरे बहन मुझे को मेरे मिले वो दिल्ली से आई थी वो बोली कि वो या कैंसर से पीड़ित है लेकिन वो अस्पताल में उपचार लेते हैं और या सेवा भी देती है या सब कुछ हाँ यह आरोग्य की काजी लेते हैं सिर्फ उसका माइंडिंग माइंडिंग नहीं बन रहती है तकनीक में भी इलाज वो करते हैं ये सब सुनकर ये मेरे को अच्छा लगा है ऐसा बढ़िया काम या दुनिया में कौन सी संस्था नहीं करती मैं ये सोचता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ और इसमें हम भी योगदान देने को चाहते हैं कि यह संस्था भारत में ही नहीं पूरे देश में ही पूरे वर्ल्ड में ये नामांकित होगी और जो इसका जो विचार है कि एकता की तरफ बढ़ना समानता लाना और शांति और शांति लाना शांति की तरफ लोगों को बढ़ाना ये जो है आत्मचिंतन या राजयोग द्वारा जो सिखाया जाता है इसी त इसी जगह में जो सतयोग की तरफ लेने का जो प्रयास कर रहे हैं कि आप आशा करता हूँ कि ऐसा युग लाने में ब्रह्मा कुमारी केंद्र का बढ़िया योगदान है या आगे भी रहेगा ये ऐसे में या प्रार्थना करता हूँ बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और काफ़ी अच्छी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं आप अपने माता पिता के बारे में बताया और अपने परिवार के बारे में बताया सुनकर हमें भी अच्छा लगा और आपको जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी संस्थान को देख कर, जो भी बातें आपने बताई हैं कही कहीं ना कहीं ये सकारात्मक ऊर्जा जो है हर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम कर रही हैं राजयोग के माध्यम से जिस तरह से ज्ञान वगैरह जो भी आपने सुना ऐसा लगता है कि इस दुनिया का परिवर्तन या दुनिया में जो सदाचार या सतयुग की बात कहते हैं वो ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से हो सकता है ये आपको विश्वास है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक है बहुत ही प्यारा सदी आप सुनाए हैं रेडीमोथ बन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कर आते रहो मधुबन खुशबू देता है सारे सावन देता है जीना खुश का जीना है जोरों जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है धुबन खुशबू बेदा सागन साधन देता मधुबन खुशबू है। मैं रविन्द्र जैन आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और इंदू राव तुकाराम जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि जिस जगह से आप आए हैं कोल्हापुर से आए हैं महाराष्ट्र से आए हुए हैं इसीलिए आपके शब्दों में बहुत सारे मराठी शब्द भी आते हैं तो मैं चाहूँगा कि कोलापुर में जिस जगह पे आप काम करते रहे अभी इलेक्ट्रिक बोर्ड से रिटायर हो चुके हैं तो आपका जरा काम के बारे में बताइए और वहाँ पर किस तरह का टूरिज़्म है वहाँ की बातें थोड़ा सा बताइए मैं बिजली ऑफिस में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऐसे है काम करता था मेरे पास वो कोल्हापुर सांगली सातारा और पूना ग्रामीण और सोलापुर पाँच फाइव डिस्ट्रिक्ट मेरे पास मेरे मेरे को जनसंपर्क के लिए थे और उसमें मैं बार बार पाची पाची ज़िले में जाता था वो इसमें जनसंपर्क से हमारे यहाँ जो पब्लिक पब्लिक की समस्या थी वो समस्या सुलझाने का काम हमारा था वो प्रेस वाला या, या मीडिया वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेपर मीडिया या प्रिंट मीडिया इसके इसके इसके संबंध में हम जुड़े हुए थे और वो बिजली के बारे में जो कुछ पब्लिक का जो आंदोलन होता था वो आंदोलन कमाने के लिए पब्लिक को इंफॉर्मेशन देने के लिए पब्लिक का जो पब्लिक की जी समस्या है वो सुलझाने में हम हमारा वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की हैसियत से वहाँ हमारा सहयोग था और वहाँ यही काम हमने वहाँ किया है वो अभी 2011 में मैं वहाँ से रिटायर हुआ है और अभी मैं यूनियन में भी काम करता हूँ महाराष्ट्र राज्य विद्युत कामगार यूनियन में इंटक के लीडर या मैं मुख्य महासचिव की हैसियत से काम करता चीफ जनरल सेक्रेटरी बनकर वहाँ काम करता है अभी पूरे महाराष्ट्र में भी तो अखिल भारतीय इंटेक में भी मैं काम करता हूँ अखिल भारतीय इंटक में वो सेक्रेटरी के पद पे काम करता हूँ अभी हमारी उदयपुर में कॉन्फ्रेंस है उस कॉन्फ्रेंस के लिए दो दिन में दो दिन के बारे में बाद हम जाएंगे वहाँ हमारे जो कामगारों की समस्या है वो समस्या हम वहाँ इनटक के लीडर होते ऐसी हैसियत से वो कामगारों को पगार बढ़ाना कामगारों का वेतन भत्ते बढ़ाना उसकी कुछ समस्या है उसके बदली का धोरन ये करना तय करना ये सब कार्य वहाँ यूनियन लीडर की हैसियत से हम वहाँ करते हैं और अभी भी कर रहे हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप बिजली विभाग से पी के रूप में काम करते रहें और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आपके पास थे और सभी का काम आप करते रहे अब रिटायर होने के बावजूद भी आप यूनियन का काम कर रहे हैं लोगों को हेल्प करने का काम कर रहे हैं एज ए सेक्रेटरी आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि कई बार चीज़ें जो है बहुत सिंपल होती हैं लेकिन कागजी कारोबार की वजह से लोगों तक वो चीज़ें उनकी सुविधा उनको नहीं मिलता है उसमें इस तरह की जो है जागरूकता लाने के लिए लोगों को सही चीज़ें बताने के लिए कुछ इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स वगैरह करने होते हैं जिसके माध्यम से लोगों को सही चीज़ें पता चल जाती हैं और विधिपूर्वक वो चीज़ें उनके पास पहुंच जाती हैं तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपकी लगी मुझे तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे मैं जाते जाते ऐसा बताना चाहता हूँ यहाँ का कार्य देखकर अच्छा लगा सब लोग सभी तरफ जाते हैं लेकिन यहाँ का अनुभू अनुभूति है तो अलग है लोगों ने या ऐसा अभी जो समाज में मनस्थिति हर अभी बदल रही है बच्चा बाप का नहीं सुनता पत्नी पति का नहीं सुनता हर एक घर में झगड़े होते हैं। बाहर जाते है तो भी झगड़े होते है तो सवेरे से ऐसा शाम तक ऐसा ही झगड़ा रहता है झगड़े के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है यह मानसिक संतुलन के कारण उसकी शांति और सुख खो गया है इसलिए अगर ये शांति और सुख लाना है तो और सुखी जीवन जगना है तो ऐसे ब्रह्मा कुमारी केंद्र संस्था में आके यहाँ का जो आत्मचिंतन का है यहाँ का राजयोग का मेडिटेशन अभ्यास है मेडिटेशन का अभ्यास है यह अभ्यास करनी चाहिए और लोगों ने जरूर ये करनी चाहिए लोग उर्द्व हो या स्टूडेंट हो बच्चे हो स्टूडेंट को भी अभी आके अगर उन्होंने अपनी शिक्षा ली अगर यह केंद्र में आ, उनका ये आया और यहाँ की शिक्षा ली तो उसका शिक्षण में वो उसका प्रभाव अच्छी तरह से होगा उसका वो शक्तिशाली बनेगा उसका मन शक्तिशाली बनकर वो निश्चित पढ़ाई अच्छी तरह से करेगा और उसका आयुष्य अच्छी तरह से वो जी, जी सकेगा इंदुराव तुकाराम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप लोगों के लिए कहा कि पूरे दिन जो है हमारा जो भी दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं चाहे बच्चे हो बड़े हो या परिवार में सभी लोग इकट्ठा तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे का नहीं सुनते जिसके वजह से परिवार में कला क्लेश रहता है अगर ये कला क्लेश और दुख अशांति को मिटाना है तो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग सिखाया जा रहा है जो ज्ञान और योग की बातें बताई जाती हैं, उसे सुनने से लोगों के मन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और वो सुख शांति का जीवन जी सकेंगे आप अपने पूरे परिवार में शांति लाने का बहुत ही अच्छा कार्य कर सकेंगे बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया चलिए दोस्तों आज के लिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही इंदूराव तो कराम जी हमारे साथ बहुत ही अच्छी बातें बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस उन्होंने जो यहाँ पर किया है वो आप तक पहुँचाया आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है तो जरूर जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो उसे अपने जीवन में अप्लाई करें अपने जीवन में अनुसरण करें उनका और सुख शांति का जीवन दें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और इंदूराव जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुनाए है रेडी मोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करा आते रहो शांति शा... Man, man, ah. में सृष्टि समाए जाती